पतंजल योग सूत्र विभूतिपाद तत्नी प्रादुर्भाव काय संपत्त उससे अणिमा आदि सिद्धियों का आविर्भाव होता है काय संपत्ति की प्राप्ति होती है और सारे शारीरिक धर्मों से बाधा नहीं होती इसका तात्पर्य यह है कि योगी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कर लेते हैं वे अपने को इच्छानुसार परमाणु के समान छोटा या पर्वत के समान बड़ा कर सकते हैं वे अपने को पृथ्वी के समान भारी और वायु के समान हल्का कर सकते हैं वे जहाँ चाहें जा सकते हैं जिस पर चाहें प्रभुत्व कर सकते हैं जिस पर चाहें विजय प्राप्त कर सकते हैं सिंह उनके पैरों के पास मेमने के समान शांत भाव से बैठा रहेगा और वे जो भी चाहें उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होंगे रूप लावण्य वल सहन सहनत्वानी काय संपत सैतालीस रूप लावण्य बल और वज्र के समान दृढ़ता ये काय संपत है तब शरीर अविनाशी हो जाता है कोई भी वस्तु उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती यदि योगी स्वयं इच्छा न करे तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके शरीर का नाश नहीं कर सकती काल दंड को भग्न कर वे इस जगत में शरीर केवल वास करते हैं वेदों में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को बीमारी मृत्यु या अन्य कोई क्लेश नहीं होता ग्रहण स्वरूपास्मतान्वयाथवत्व संयमादि इंद्रिय जय अड़तालीस इंद्रियों के बाह्य पदार्थ की ओर गति उससे उत्पन्न ज्ञान इस ज्ञान से विकसित अहम प्रत्यय इंद्रियों के त्रिगुण मयत्व और उनके भोगदातृत्व इन पाँचों में संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है बाह्य वस्तु की अनुभूति के समय इंद्रियां मन से बाहर जाकर विषय की ओर दौड़ती हैं तभी ज्ञान होता है इस कार्य में अस्मिता भी सर्वदा साथ रहती है जब योगी उनमें तथा अन्य दोनों में भी क्रमशः संयम का प्रयोग करते हैं तब वे इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेते हैं जो कोई वस्तु तुम देखते या अनुभव करते हो जैसे एक पुस्तक उसे लेकर उसमें संयम का प्रयोग करो उसके बाद पुस्तक के रूप में जो ज्ञान है उसमें फिर जिस अहम भाव के द्वारा उस पुस्तक का दर्शन होता है उसमें संयम करो इस अभ्यास से समस्त इंद्रियां विजित हो जाती हैं तथो मनोजवित्व विकर्ण भाव प्रधान जयश्च उनचास इस इंद्रिय जय के इस इंद्रिय जय से शरीर को मन के सदृश गति शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर विजय ये तीनों सिद्धियां प्राप्त होती हैं जैसे भूत जैसे काय संपत्ति की प्राप्ति होती है वैसे ही इंद्रिय जैसे युक्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं